श्रीमदभागवत महापुराण दसम स्क अथ पंचम गोकुल में भगवान का जन्म महोत्सव श्री सुच नंद स्वयात्म उत्पन्ने जाताह्लादो महा आहोय प्राण स्नात सुचिरलंकृत श्री सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित नंद बाबा बड़े मनस्वी और उदार थे पुत्र का जन्म होने पर तो उनका हृदय विलक्षण आनंद से भर गया उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र भूषण धारण किए जातकर्मात्मजस्य तथा। फिर वेदक कर ब्राह्मणों को बुलाकर स्वस्तिवाचन और अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया साथ ही देवता और पितरों की विधि पूर्वक पूजा भी करवाई नाम तिल सप्त रत्न घृतान उन्होंने ब्राह्मणों को वस्त्र और आभूषणों से सुसजित दो लाख गौरी दान की रत्नों और सुनहले वस्त्रों से ढके हुए तिल के साथ पहाड़ दान किए काली दान संतुष्टा दभ्या संस्कारों से ही गर्भ शुद्धि होती है यह प्रदर्शित करने के लिए अनेक दृष्टांतों का उल्लेख करते हैं समय से नूतन जल अशुद्ध भूमि आदि स्नान से शरीर आदि प्रक्षालन से वस्त्र आदि, संस्कारों से गर्भादि तपस्या से इंद्र आदि यज्ञ से ब्राह्मण आदि दान से धन धन्यादि और संतोष से मन आदि द्रव्य शुद्ध होते हैं परंतु आत्मा की शुद्धि तो आत्मज्ञान से ही होती है सो ंगल्य विप्रासुत विप्रा वंदिनः बाय जगुर्णे दुर्भै दुन्दुभ्यो उस समय ब्राह्मण सूत मागध और बंदेजन मंगलमय आशीर्वाद देने तथा स्तुति करने लगे गायक गाने लगे भेरी और दुन्दुभिया बार बार बजने लगे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 और सोने की जंजीरों से सजा दिया गया महारस्त्रा भरण कंचल परीक्षित सभी ग्वाल बहुमूल्य वस्त्र गहने अंग रखे और पगड़ियों से सुसज्जित होकर और अपने हाथों में भेंट की वस्तु सी सामग्रियां ले लेकर नंद बाबा के घर आए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 गोप्य शमिष्ट मणिकुंडल निष्क चित्रांति वर्षा नंद्र कुंडल पयो धरहार गोपियों के कानों में चमकती हुई मणियो के कुंडल झिलमिला रहे थे गले में सोने के हार हैकल या हुमेल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 ता आशि प्रयुंजान चिंपा बालके हरिद्रा चूर्ण तैला सिंचो जल जगो नंद बाबा के घर जाकर वे नवजात शिशु को आशीर्वाद देती यह चिरजीवी हो भगवान इसकी रक्षा करे और लोगों पर हल्दी तेल से मिला हुआ पानी छिड़क देती तथा ऊँचे स्वर से मंगल गान करती थी अवाद्यंत विजित्राणी वित्राणी महोत्सव कृष्णे विश्वेश्वरे नंते नंदस्य से ब्रजमागते भगवान श्री कृष्ण समस्त जगत के एकमात्र स्वामी हैं उनके ऐश्वर्य माधुर्य वात्सल्य सभी अनंत हैं वे जब नंद बाबा के व्रज में प्रकट हुए उस समय उनके जन्म का महान उत्सव मनाया गया उसमें बड़े बड़े विचित्र और मंगल बाजे बजाए जाने लगे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 नंदो सूत नंद से ही परम उदार और मनस्वी थे उन्होंने गोपों को बहुत से वस्त्र आभूषण और गौवें दी सूतमागध वंदेजनों नृत्यवाद्य आदि विद्याओं से अपना जीवन निर्वाह करने वालों तथा दूसरे गुणीजनों को भी नंद बाबा ने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 रोहिणी च महाभागा नंद गोपाभिनिता व्यजर दिव्यवास्र कंठावरण भूषिता नंद बाबा के अभिनंदन करने पर परम सौभाग्यवती रोहिणी जी दिव्य वस्त्र माला और गले के भाति भांति के गहनों से सुसज्जित होकर गृहस्वामिनी की भांति आने जाने वाली स्त्रियों का सत्कार करती हुई विचर रही थी तथ आरभ्य नरे परीक्षित उसी दिन से नंद बाबा के व्रज में सब प्रकार की रुद्धि सिद्धियां अटखेलियां करने लगी और भगवान श्री कृष्ण के निवास तथा तो अपने स्वाभाविक गुणों के कारण वह लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया गोपान गोकुल रक्षाया मथुरा नंद कंस्य भारषिकातु परीक्षित कुछ दिनों के बाद नंद बाबा ने गोकुल की रक्षा का भार तो दूसरे गो गोपों को सौंप दिया और वे स्वयं कंस का वार्षिक कर चुकाने के लिए मथुरा चले गए वसुदेव उपस्रुत्य भ्रतरम नंदमागत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 हम दोर प्रेम जी को देखते ही नंद जी सहसा उठकर खड़े हो हो गए मानो मृतक शरीर में प्राण आ गया हो। उन्होंने बड़े प्रेम से अपने प्रियतम वसुदेव जी को दोनों हाथों से पकड़कर हृदय से लगा लिया नंद बाबा उस समय प्रेम से विफल हो रहे थे पूजित सुखमासी परीक्षित नंद बाबा ने वसुदेव जी का बड़ा स्वागत सत्कार किया वे आदरपूर्वक आराम से बैठ गए उस समय उनका चित्त अपने पुत्रों में लग रहा था वे नंद बाबा से कुशल मंगल पूछ कहने लगे दृष्टा भ्रात प्रवस इधानी अप्रजते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 उपलब्धो यह भी बड़े आनंद का का का विषय है कि आज हम लोगों मिलना मिलना हो गया अपने प्रेमियों बड़ा दुर्लभ है इस संसार का चक्र ही ऐसा है इसे तो एक प्रकार का पुनर्जन्म ही समझना चाहिए न एकत्र प्रिय संवास सु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 भ्रातर मात्रा भ्राथर मम उपलालितः भाई मेरा लड़का अपनी माँ रोहिणी के साथ तुम्हारे ब्रज में रहता है उसका लालन पालन तुम और यशोदा करते हो इसलिए यह वह तो तुम्ही को अपने पिता माता मानता होगा वह अच्छी तरह है ना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 जी कहते हैं परिक्षित जब वसुदेव जी ने इस प्रकार कहा तब नंद आदि गोपों ने उनसे अनुमति ले बैलों से जुते हुए छकड़ों पर सवार होकर गोकुल की यात्रा की ये श्रीमद्धागुते महापुराणे पार सीताम दसम स्कंदे दे नंद वसुदेव संगमो नाम पंचमोध्याय